आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहो रहो मुस्कुराते <laughs> नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं सिक्सटी प्लस वालों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनके खास अनुभवों को सुनते हैं उनके बचपन की बातें सुनते हैं उनके जीवन के संघर्ष की कुछ खास बातें जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे जीवन में हम सभी को प्रेरणा मिलता है और मन को एक अच्छी जो है एक्सपीरियंस सुनकर जो खुशी मिलता है वो हमारे जीवन में इस संडे को हम लोग जब सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं तो ये फीलिंग आता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सभी हमारे सीनियर सिटीज़न जिन्होंने ने साठ साल का एक लंबा जीवन जिया है और उस जीवन का जो निचोड़ है जो अमृत है वो हम लोग सुन पाते हैं जान पाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इन सभी के पास कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक मोटिवेशन देता है जब भी मैं इनको सुनता हूँ तो ध्यान से सुनता हूँ तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ गुजरात आनंद से अश्विन पटेल जी आए हुए हैं जो सिक्सटी रनिंग है हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगा आज ही उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप रेडियो पे अपनी बातें हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में सुनकर कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है मैं तैयार हूँ आप बताइए कब आना है तो चलिए आप हमारे स्टूडियो में अश्विन पटेल जी हैं उनसे बातें करेंगे आप सभी की तरफ से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में अश्विन जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार बहुत अच्छा <laughs> और बताइए आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को मुझे आज बहुत खुशी होती है कि <laughs> मधुबन रेडियो में मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा जो पास्ट का अनुभव है वो सुनाने का एक अच्छा मौका मिला है मैं जब छोटा था तब से मुझे कुछ था कि मुझे ऐसा करना है कि दुनिया मुझे याद करे <laughs> तो बचपन में गावड़े में रहते थे आ, पापा के पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दिल में एक था कि मुझे बड़ा बन कुछ करना कुछ है। कुछ करना है मेरे पास कुछ नहीं था क्योंकि फादर था वो एक किसान था तो घर में न साइकिल थी न अच्छा मकान था लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ बन दिखाऊंगा। कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा आप अपने पिताजी माता जी के बारे में कुछ यादें हमें बताइए उनका नाम क्या है और किस जगह पर आपका जन्म हुआ हाँ मेरा जन्म वडोदरा सिटी के सेवासी गांव में हुआ था आ, मेरे पापा मम्मी बहुत पहले से भक्ति के संस्कार थे तो उन्होंने वो संस्कार हमको भी दिया था तो मम्मी बहुत उपवास करती थी एक महीने में कम से कम 20 दिन उपवास करती थी तो मुझे लगता था कि भगवान आपको भूखा रखता है तो वो बोलती <laughs> थे कि नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान भूखा नहीं रखता है लेकिन वो भावना का भूखा है मैं उसके प्यार में उपवास करती हूँ अच्छा, अच्छा पापा अच्छा। भी बहुत धार्मिक भुत, वाला था छोटी खेती थी वो चला के खुश रहता था हुँ। इतनी हुँ। आवक नहीं थी आमदनी फिर भी वो खुश खुश रहे थे हाँ। अच्छा जिस गांव में आपका जन्म हुआ वहाँ पर उस समय का परिवेश कैसा था लोग कैसे थे हाँ उसी समय के इतनी फैशनेबल नहीं लोग थे सिंपल धोती पहनते थे और जब्बा पहनते थे अच्छा और आज देखो कि <laughs> बुड्ढे होते हैं तो भी टी शर्ट और पैंट पहन जीन्स है। पहनते हैं <laughs> बहुत बदला हो गया है अभी तो <laughs> आ, उस समय की कुछ अपने गांव परिवेश की कुछ खास बातें बताइए वहां उस समय किस तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो या कोई उत्सव कैसे मनाया जाता था और लोगों का आपस में कैसा रिश्ता था हाँ मुझे याद है जन्माष्टमी होती थी उसी दिन के हमारे गांव के लोग जो थे वो धोती और जब्बा पहनते थे और सिर पे टोपी पहनते थे और बहुत प्यार से वो जो मेला लगता था जन्माष्टमी का तो उसमें जाते थे तो उसमें बहुत सी कुछ दुकानें लगती थी या तो रमत गमत के ये होते थे तो उसमें बैठाते थे अपने बच्चों को और वो माँ बाप खुश होते थे कि भाई देखो ये जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन आपको खुशी मनानी चाहिए तो खुशी मनाने के लिए जहाँ मेला होता था वहाँ हम बच्चों को ले जाते थे चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि उस समय का स्कूलिंग कैसा था आपका किस तरह से पढ़ाई होती थी आपकी हाँ उसी समय जो हमारी पढ़ाई थी आ, मुझे याद है कि गाँवड़े में हम पढ़ते थे इतनी अच्छी स्कूलें नहीं थी पुराने मकान थे पुराने मकान में हम पढ़ते थे हुँ हुँ। तो उसी समय के जो शिक्षक थे बहुत अच्छे थे अच्छा, अच्छा बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाते थे मुझे याद है कि जब मैं पांचवी कक्षा में था तो मेरा एक टीचर था बी सी सा साहब अच्छा तो वो मुझे कहते थे <laughs> अश्विन तू मेरे घर पे आ मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि तू मुझे जिंदगी भर याद रखेगा आज <laughs> <laughs> हाँ वो याद करके मुझे खुशी होती है जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता तो हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और जीवन में जैसे कि बचपन की या फिर पुराने जो बातें हैं याद करते हैं तो एक खुशी तो होती है नेचुरली कहीं ना कहीं आज के परिवेश में जो हमारा जीवन बदल गया है जो हमारा फैशन बदल गया है हमारा सोच बदल गया है हमारे रहने का स्थान रहने का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल गया है और जब अश्विन जी बात कर रहे थे मुझे वो गांव परिवेश की बातें मेरे मन में घूम रही थी कि एक गांव में कैसे लोग रहते हैं बड़े प्यार से रहते हैं भले उनके पास आमदनी उतनी हो ना हो लेकिन एक प्यार है एक जो जो ख़ुशी वाला जो जीवन है वो वहाँ पर रहता है तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें आज याद करके हमें लगता है कि शायद हम लोग कब पहुँचेंगे फिर से उस दुनिया में <laughs> हम लोग भागते भागते ऐसे लगता है कि कुछ और दुनिया में पहुँच गए हैं और जिस जहाँ में हमें रहना चाहिए जिस दुनिया में हम रहते थे वो दुनिया हमसे कहीं छूट गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं अश्विन जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि आप जैसे स्कूली शिक्षा होने के बाद फिर कॉलेज वगैरह भी गए आप उसके बारे में कुछ बातें बताइए हाँ जब बचपन में थे तो गाड़ी में पढ़ते थे फिर जब हम कॉलेज में आए तो हमारा जो गांव है बड़ोद गाँव वहाँ से वल्लभ विद्यानगर बड़े यूनिवर्सिटी है तो वहाँ मैं साइंस फैकल्टी में पढ़ता था अच्छा मैंने बी ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ गए तो वहाँ का वातावरण ही अलग था क्योंकि गांवड़े में तो आ, ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं होती है हुँ, और शहर में तो बहुत सुविधा मिलती है तो हमको बहुत आश्चर्य लगता था कि पहले हम जब कॉलेज में जाते थे तो आ, सिटी के जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट वो हमको बहुत परेशान करते थे अच्छा को बोलते गावड़े का छोरा आया गावड़े का छोरा आया लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए फ्रेंडशिप होती गई ऐसे ऐसे हमारा में भी परिवर्तन आता गया हाँ। और फिर लोग बहुत प्यार से हमको बुलाते थे कैसे हो अश्विन भाई तो हम बोलते बहुत अच्छे हैं <laughs> तो कहने का मतलब कि गांवड़े में से सिटी में आते हैं तो हमको एडजस्ट होना होता है तो पीरियड ऐसा टाइम लगता है कि हाँ। हाँ। हमें बच्चे समझे हम समझे हाँ। उनको और सारी चीजें मैथ ठीक हो जाए हाँ तो फिर हम सीख लिया कि सिटी में जाने रहना है कैसे रहना है कैसे बोलना है क्या करना है आज वो याद करके खुशी होती है हमको जी जी कॉलेज के कुछ बातें कोई टीचर्स की या कुछ इवेंट्स की बातें आप हमें सुनाइए? हाँ जब मैं कॉलेज में था तो शुरू शुरू में तो क्या है बहुत रेगुलर हम कॉलेज में जाते थे फिर जैसे सीटी के छु लड़के होते हैं उनके साथ संग लगा तो वो हमको बुलाते थे कि चलो भी कॉलेज में क्या पढ़ना है चलो हम घूमने फिरने जाते थे और फिल्म देखने के लिए जाते थे मुझे याद है हर फ्राइडे हमारा एक प्रैक्टिकल होता था तो उसी दिन नया फिल्म आता शुक्रवार के दिन <laughs> तो वो जो सिटी के बच्चे होते वो हमको ले जाते थे कि चलो आपकी टिकट हम निकालेंगे और हम फिल्म देखते हैं <laughs> तो वो थोड़ी संगत बुरी लग गई तो हम हर शुक्रवार को जो प्रैक्टिकल होता था वो <laughs> हम थिएटर में जाके फिल्म देखते थे फिर रियलाइज हुआ कि हम गलत कर रहे <laughs> तो बच्चों को जो संग मिलता है न तो संघ का रंग लग जाता है तो हमको सिटी के बच्चों का संग लगा तो हमारा रंग लग गया और हम भी कॉलेज में करने लगे ओ हो हो कुछ टीचर्स की यादें हो जिन्होंने आपको अच्छा पढ़ाया हो जैसे आपने बचपन की बातें बताया कि वो टीचर कहता था कि मुझे याद रखोगे तो कॉलेज लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पढ़ाई में वगैरह ऐसे कौन थे उनके बारे में बताई हाँ, कॉलेज में एक हमारा जो प्रोफेसर था पूनम भाई पटेल उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया था अश्विन यह ध्यान रखना यह भूल बुल भुलावनी है कि खोटे संग में लग गए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने हर हफ्ते मुझे बुलाते थे कि अश्विन आओ आपको कुछ मदद चाहिए आपको कुछ सीखना है तो वो प्यार से फ्री में सिखा सिखाते थे, थे। आज बच्चों को सिखाने हैं तो बहुत ट्यूशन फी देनी पड़ती है आप जानते हो सही बात लेकिन उसी समय के जो प्रोफेसर थे टीचर थे बहुत मायाड़ू थे कि बच्चों को फ्री में पढ़ा दे दे और सही गाइडेंस देते थे वो प्रोफेसर की वजह से पूनम भाई पटेल की मार्गदर्शन से मैं आज बी होके फिर मैं लंदन चला गया ये टीचरों का संस्कार था हुँ, हुँ, आज वो संस्कार टीचरों में नहीं है हुँ, हुँ, पहले के टीचर्स जो है फ्री में पढ़ाते थे आज हाँ, के हाँ, समय में तो फ्री के बात है ही नहीं, नहीं <laughs> थी चलिए ये अच्छी बात आपने बताया सुनकर अच्छा लगा कि शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने आतुर रहते थे और खुद सामने से ऑफर करते थे आपको कोई भी सवाल हो तो कुछ पूछना हो जरूर आप आ सकते हैं और पूछ सकते हैं तो ये एक अच्छी बात आपकी लगी मुझे तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अश्विन जी हमारे साथ हैं सलामे ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुना है रीड मत वन नाइनटी सुनते रहो बस्कर आते रहो बार कह चली आप जो पधार तो में ठूठी गली गली झुम झूम है गली बार बार गली झुम झुम हैली बार बार कह चली कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अश्विन पटेल जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सिस्टी रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और बचपन की कुछ खास बातें हमने उनकी सुनी अब आई आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं लेकिन कुछ मुश्किलें हमें जो है काफ़ी लंबा टाइम चलता है क्या आपके जीवन में ऐसी कोई मुश्किलें थी जो काफ़ी लंबा चला हाँ जी जब बड़े हुए तो बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम आने लगी नहीं, नहीं, नहीं। आज मुझे याद है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो सही गाइडेंस नहीं मिलता था नहीं, नहीं, तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे जो भी काम करते थे उसमें नुकसान ही होता था तो उसी समय बहुत तनाव आ जाता था कि भाई बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मुनाफा नहीं हो रहा है तो नेचुरली कि हमको बहुत टेंशन हो जाएगा लेकिन मुझे याद है कि बचपन में ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम का कांटेक्ट हुआ हुँ, और हुँ, वहाँ मैंने मेडिटेशन सीखा तो मेडिटेशन सीखने के बाद मेरे जो बिजनेस में हुआ प्रॉब्लम था वो स्टेप बाय स्टेप दूर होते गए किस टाइप का बिजनेस था क्या करते थे? अ, मेरा बिजनेस था इंश्योरेंस का हुँ, कि हुँ, हुँ, हम ऑल ओवर इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी का मार्केटिंग करते थे अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारी जीवन में एक बदलाव आता है जैसे आपने कहा कि जब बिज़नेस शुरू किया इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद सफलता नहीं मिल रही है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में आप थे और मुश्किलें चलें और उसके बाद एक जो है कैसे यूटर्न हुआ कैसे आपको बेनिफिट आना शुरू हुआ कैसे आपको सफलता मिला जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो वहाँ का जो ज्ञान है वो ज्ञान सुनते सुनते मेरे में परिवर्तन आने लगा कि कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए तो सबसे पहला के स्ट्रेस था मेडिटेशन से दूर हो गया वो दूर हो गया दूर हो, हाँ। हो गया तो मन शांत हो गया तो अच्छी सोच चलने लगी कि भाई बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत गुस्सा था कोई कुछ कहता था तो हम सुनते नहीं थे हम सही है वही हम बताते थे कि मैं सही हूँ गलत होते हुए भी हम खुद को सही बताते थे लेकिन जब राज्यों का अभ्यास किया तो मुझे पता चला कि हर एक की सुननी चाहिए और सोच के जवाब देना चाहिए तो लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करने लगा तो विदेश ना बढ़ गया कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थी और मैं कार वाला बन गया <laughs> तो वो मुझे बहुत याद आता है कि मेरे जीवन में यूटन आया जैसे मैंने मेडिटेशन शुरू किया लोगों के साथ प्यार से बात करना शुरू किया तो मेरा बिजनेस अपने आप बढ़ने लगा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। और मेरा ड्रीम था कि मुझे कार वाला बनना है तो दो साल में ही मैं बन गया <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा जैसे आ, आ, स... बिज़नेस शुरू करते हैं बिज़नेस में फ़ायदा होने लगता है तो फिर हमारे जो है काफ़ी कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट बढ़ते हैं तो बातें बढ़ती हैं आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो ऐसे में जब चीज़ों को ठीक से हमने जा, समझ जाते हैं हम लोग बिज़नेस कैसे हो रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग फिर हमारे पास न्यू न्यू आइडियाज़ भी आते हैं तो आपके पास उस समय जैसे आपका जो है दो साल के बाद जैसे आपने साइकल से सीधा कार लिया तो उसके बाद फिर आपने नया क्या सोचना शुरू कर दिया फिर मैंने नया यही सोचना किया कि मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो लोगों को बांटना चाहिए हुँ, लोगों हुँ, को सिखाना चाहिए क्योंकि रोजगारी एक बड़ा प्रश्न है हुँ, हुँ, तो लोगों को कैसे आगे बढ़ना है वो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं शेयर करता था हुँ, हुँ, बड़ी बड़ी मीटिंग करता था कॉन्फ्रेंस करता था उसमें मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस बताता था कि बिजनेस में बढ़ना है तो कैसे पेशेंस रखना है कैसे व्यवहार करना है वो सीखेंगे तो अपने आप बिजनेस होगा तो आज सफलता की जो चाबी है ये राजयोग ही है हम्म हम्म अच्छा इसमें जो आप बिजनेस में राजयोग तो एक मेन टूल रहा आपका और इसके साथ में बिज़नेस में आपको आगे बढ़ने के लिए किन का सहयोग मिला उनके बारे में बताइए हाँ सहयोग तो जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल था रिलेटिव था उन सबका बहुत सहयोग मिला जब से मैंने राज्यों का अभ्यास किया और प्यार से बात करने लगा तो सब लोग मेरे पास आने लगे। अच्छा। आ, मैंने देखा कि प्यार एक ऐसा आकर्षण है।, है कि लोग अपने आप खींच के आते हैं मैं सबके साथ प्यार से बहुत दिल से बात करता था तो अपने आप वो बोलते थे कि हमारे लिए कुछ काम बताओ तो मेरा जो काम था वो अपने आप वो लोग करते थे चलिए बहुत ही अच्छा आपने जो सुंदर तरीका बताया कि आ, लोगों के साथ जब हम लोग प्रेम से डील करते हैं प्यार से डील करते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं और जब इंश्योरेंस की बात आती है या फिर किसी भी बिज़नेस की बात आती है, तो बिज़नेस बिना प्यार के नहीं चल सकता आप अगर बायस्ट हो जाते हो जल्दी गुस्सा करते हो तो आपके पास नेचुरली कस्टमर कम ही आएँगे और जितना प्यार से बात करेंगे सेवा करेंगे एक सर्विस जो कहते हैं हॉस्पिटलिटी की बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों को सर्विस कितना अच्छा देते हो जितना आप उनको सर्विस देंगे जितना आप उनका ख्याल रखेंगे तो अपने आप आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा बन जाता है और जब आपने राजयोग सीखा तो ये कला आपके अंदर आ गई और आप अपना बिजनेस अच्छा करने लगे और फिर आप आगे बढ़ने लगे ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को यहाँ पर सीखने को मिल रहा होगा कि बिज़नेस अगर करना चाहते हैं और खास युवा साथी अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को समझिए और थोड़ा सा अपने आप के अंदर प्यार बना के रखिए और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप सेवक के रूप में आप लोगों के पास जाएंगे तो आपको अपने आप पे भी अच्छा लगेगा और दूसरों की सेवा करते हुए आपको खुशी मिलेगा तो एक मनोस्थिति यानी एक माइंडसेट आपको बना के बिजनेस करना है तो आप बहुत ही जल्दी और आ, सफलता हासिल करेंगे और जल्दबाजी में बिज़नेस नहीं होता जल्दबाजी में आप कोई भी चीज़ करना चाहेंगे तो हर चीज़ में जो है एक टाइम लगता है एक टाइम बाउंड लगता है उस टाइम तक आपको पेशेंट रखना ज़रूरी है पेशेंट खो दिया तो बिज़नेस भी ख़त्म हो जाता है तो इसलिए पेशेंट रखिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और प्यार से बात कीजिए देखिए आप अपने आप ही आप सफल होते जाएंगे और ऐसा भी कहा जाता है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हज़ार दिन आपको मेहनत करना है हज़ार दिन के बाद आपके बोनस शुरू होते हैं <laughs> अगर आप 10 दिन के बाद आप बोनस की याद करेंगे तो मुश्किल होगा तो कम से कम आपको एक टाइम जैसे एक पेड़ लगाते हैं तो उसमें भी कुछ सालों हमको वेट करना पड़ता है तब जाके आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा छाया मिलेगा तो इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके लिए एक टाइम पीरियड रहता है उस समय तक आपको उसको कंट्रोल करके अपने आप को चलना होगा जो तो आई आगे बढ़ते हैं और अश्विन जी जैसे कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और वहाँ की कल्चर से आप रूबरू हैं हमेशा और मैं चाहूँगा कि कोई गीत संगीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है फिल्मी गीतें हो भजन या गीत जो आपको बहुत अच्छी लगता है उसके बारे में बताएँ बचपन से मैंने बताया कि पापा मम्मी बहुत भक्ति भाव के थे।, थे तो वो भजन कीर्तन बहुत करते थे तो वो संस्कार निचल मेरे में भी आ गया अच्छा अच्छा तो वो एक रूटीन बन गया था कि सुबह शाम फिर भगवान का मंदिर बनाया था तो वहाँ भजन प्रार्थना करना तो पापा मम्मी करते थे वो हम सुनते थे वो सुनकर हम भी गुनगुनाने लगते थे अच्छा तो बहुत अच्छा लगता था और मन को एक शांति मिलती थी आ, हा, हा। और संस्कार बन गए थे भक्ति के कि सुबह और शाम दो टाइम हम भगवान का भजन कीर्तन करते थे तो वो भजन से हमको मानसिक शांति मिलती थी हु, हु, और मुझे याद है कि जो गीत था त्वमेव व माता पिता त्वमेव व त्वे व सखा त्वे ये जो धुन हमारे घर में लगती थी हुँ, तो हुँ, इनसे कि आजू बाजू वाले भी लोग सुनने के गाते थे क्योंकि पापा मम्मी और हम जो दो भाई दो बहन थी सब गाते थे आच्चा, आच्चा, और आच्चा। बड़े जोर से गाते थे तो आजू बाजू सुनाई देते थे तो वो लोग भी हमारे घर पर आते थे।, थे, और वो भक्ति करने लगते थे क्या बात है क्या बात है अश्विन जी फिल्मी गीतों में कौन सा आपको बहुत आपको टच ही लगता है जब भी आप ऐसे अपने आप डिप्रेशन में या तनाव में फील करते तो किस टाइप का संगीत जो है आपको सुख देता है मुझे सबसे पहले जो पुराने गीत है उसमें एक अच्छा एक गीता था कि तू प्यार का सागर है तेरी एक बुन्द बुन्द के के प्यासे है वो गीत मैं बचपन से सुनता था और गुनगुना था और दूसरा ऐ मालिक तेरे बंदे हम ये <laughs> गीत तो बहुत ही हम बार बार सुनता था वो गीत सुनने से मेरे में बहुत एनर्जी आती थी शक्ति आती थी क्योंकि मैं गाँव में रहता था लेकिन एक भजनों ने कि मुझे एक आत्मविश्वास पैदा किया और आत्मविश्वास से कि मेरे पास साइकिल नहीं थी और मैं कार वाला बन गया और फॉरेन में जाना था तो फॉरेन में भी गया आज हमारी सारी फैमिली कैनेडा और लंदन में सेट हो गई है तो वो प्रभु की कृपा है <laughs> <laughs> चलिए अश्विन जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और हम लोग आगे आपसे जानेंगे कि आपका टूरिज़म प्लेस कौन कौन से रहा है कहाँ कहाँ आपने देश विदेश में घुमा है उसके बारे में जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा गीत जिस गीत को आपने याद किया है तू प्यार का सागर है बड़ा प्यारा सा है चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर अश्विन जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडिमोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो आते रहो प्यार का सागर है Tell mm me. -hmm. अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा राह भूले थे कहाँ से हम राह भूले थे कहाँ से हम है मौत खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी उलझन आन पड़ी कानों में जरा कह दे कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम कि आए कौन दिशा से हम तू प्यार का है एक रूप रूप से हम मेरी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात ही खूबसूरत गाना आपने सुना तू प्यार का सागर है तेरे मुन के हम प्यासे हैं कहीं ना कहीं ये गीत सबको अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आज प्यार की कमी हो गई है और उस परमात्मा से हम प्यार पाना चाहते हैं इसलिए उसे याद करते हैं और परमात्मा को कहते हैं वो प्यार का सागर है वो हर चीज़ का सागर है और हम जैसे ही उनसे जुड़ जाते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो प्यार हमारे अंदर आने लगता है और हम एक मनोभाव से भरपूर होते हैं प्रेम से भरपूर हो जाते हैं और जैसे अश्विन जी ने कहा कि बचपन में वो भक्ति करते थे माता पिता के साथ भजन गाते थे थोड़ा भी अगर हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो एक खुशी मिलती है आप जैसे ही भक्ति करके उठेंगे तो एक मन में कॉन्फिडेंस आता है संतोष आता है कि भाई कुछ कर दिया आपने और कुछ करना बाकी है तो मैं चाहूँगा कि आप भी अगर बहुत ज़्यादा स्परिचुअल नहीं हो रहे हैं लेकिन कुछ समय ज़रूर अपने साथ या ईश्वर के साथ ज़रूर बिताइए, क्योंकि आज के समय में हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न रूटीन में आ गए हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है हम लोग कर्म कर्म फिलॉसफी को जानने लगे हैं कि हमें काम करना है और पैसा कमाना है बहुत सही हम लोग हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर तनाव है या फिर कहीं ना कहीं हमें जो मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में उसको कहीं ना कहीं हमें ब्रेक देना हो तो हमें अपने आप से एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा 10 10-15 मिनट आप शांति में बैठ जाइए ईश्वर का नाम लीजिए स्मरण कीजिए ध्यान कीजिए तो ये भी एक अंग बनना चाहिए हमारे जीवन में ताकि हम अपने जीवन में किसी भी बड़े मुश्किल के समय ये एनर्जी हमें काम आती है तो आई आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आज के इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान अश्विन पटेल जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं तो अश्विन जी मैं ये चाहूंगा कि अभी जैसे हर व्यक्ति स्कूल से लेकर कॉलेज या फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं स्कूल में भी हम लोग पिकनिक पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं साल में एक बार हमारा टूरिज़्म तो होता ही है उसके बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं शादी हो जाता है बच्चे हो जाते हैं तो भी साल में एक बार हमें बच्चों को घुमाने ले ही जाना होता है आपके जीवन में ऐसे टूरिज्म में या पिकनिक स्पॉट में आ, कब कब गए हैं कुछ यादें हमें ताज़ा कराइए मुझे याद है <laughs> कि बचपन में हमारे गुजरात में पावागढ़ करके एक स्थल है <laughs> पर्यटक <परेड़क> का <laughs> हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है <laughs> वो पहाड़ पे कालिका माता का मंदिर है हम्म हम्म तो बचपन से वहाँ हम साल में एक या दो बारी जरूर जाते थे क्योंकि वो थोड़ा हिल स्टेशन था जैसा था, था। हा, हा, हा। और वहाँ नेचुरल चारों जंगल था पहाड़िया थी तो वहाँ जाने से एक मानसिक शांति मिलती थी तो मैं जब भी मुझे दिल होता था कुछ होता था तो मैं पावागढ़ जाता था अच्छा बहुत अच्छा प्लेस है और वैसे कौन कौन सी जगह पर आप भारत में घूमे हैं भारत में तो ऐसे में शिमला कुल्लू मनाली चंडीगढ़ दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश जयपुर उदयपुर सारा नॉर्थ सारा उत्तर और आ, मिडल आ, इंडिया इंडिया में घूमा हूँ और सबसे अच्छा मुझे शिमला लगा देखिए अच्छा। शिमला भी एक पहाड़ी पे है नहीं। तो नहीं। कम से कम दस बार मैं शिमला गया हूँ अच्छा हाँ वहाँ मुझे <laughs> मानसिक शांति मिलती थी। में कितने समय आप रहे? जाने का दिल होता था <laughs> बहुत अच्छी बात है और इसके साथ में और कौन सी जगह जो आपको बहुत ही आकर्षणमय लगता है जैसे शिमला आपको बहुत अच्छा लगता है वैसे और कौन सा एक जगह है जो बहुत ही आपको ऐसा लगता है की हर बार जाने का दिल करता है ऐसा तो जो माउंट आबू है मेरी लाइफ में बहुत यादगार बन गया है कि कम से कम एक साल में दो बार तो मैं जाता ही हूँ अच्छा अच्छा क्योंकि माउंट आबू में जाता हूँ तो जो ब्रह्मा कुमारी का क्वार्टर है तो वहाँ मेडिटेशन भी करते थे और ज्ञान की गहराई में जाते थे तो दिल बार बार कहता है जब भी कुछ होता है तो माउंट आबू जाए जब भी कुछ होता है तो माउंट आबू जाने का दिल बार बार कहता था और मैं कम से कम मेरी लाइफ में 100 से ज़्यादा दफ़ा माउंट आबू आया हूं। क्या बात है क्या बात है चलिए आपको शिमला और माउंट आबू बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर आप बार बार आना चाहते हैं और माउंट आबू में खास करके मेडिटेशन ध्यान वगैरह करने के लिए आप आते हैं और आपको अच्छा लगता है अच्छा इसके साथ में जैसे विदेश भी आप रहे लंडन भी गए तो विदेश में कौन कौन से जगह पर आपका घूमना हुआ लंडन में भी मैं पंद्रह साल रहा आज भी मेरा छोटा बेटा और मेरी युगल वो लंदन में है मेरा बड़ा बेटा उसकी वाइफ और उसकी बेटी वो कनाडा में है और मैं इंडिया रहता हूं मुझे इंडिया बहुत ही अच्छा लगता है हुँ, हुँ. मैं पंद्रह साल लंदन रहा अब दिल कहता है कि जो शेष लाइफ है वो इंडिया ईश्वर्य सेवा में सफल करे <laughs> तो लंदन में भी जो अच्छे अच्छे प्लेस तो दो तीन दफा ही गया हूँ अच्छा, क्योंकि वहाँ बिजनेस में टाइम ही नहीं मिल रहा था फिर भी कि लंदन देखने जैसा है कि वहाँ का जो कल्चर है वहाँ जो स्वच्छता है बहुत अच्छी होती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने टूरिज्म के बारे में और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को बैठे बैठे वो भी अलग अलग जगह पे जैसे शिमला की बातें हो रही थी या फिर माउंट आबू की बातें हो रही थी या लंदन की बातें हो रही थी तो मन से वो भी वहाँ पर जाकर आए होंगे <laughs> चलिए आप ऐसे ही घूमते रहें खुश रहें मगन रहें और मैं चाहूँगा कि एकाध जैसे कि गीत आपने कहा कि तू प्यार का सागर ये बहुत अच्छा लगता है आपको और इसके साथ में एक और गीत आपने याद कराया था उस गीत को दो लाइन जरूर गुनगुनाएं ए मालिक तेरे बंदे हम एक गीत जब भी शुरू होता था और मेरा दिल नाचने लगता था <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है ए मालिक तेरे बंदे हम ए मालिक ते। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना ए मालिक तेरे बंदे हम और ये गीत कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेट करता है जब भी आप हाँ बचपन में या अभी भी सुनते हैं तो एक आकर्षण है इस गीत के अंदर कि हम ईश्वर के प्रति कितना आस्था रखते हैं और उसके साथ हमारा क्या संबंध है क्या संबंध है और हम उसे कैसे बंदे हैं ये हम लोग इस भाव को जान पाते समझ पाते हैं और बहुत ही अच्छा ये गीत है जो हम सभी को मोटिवेट करता है अब आई आगे बढ़ते हुए मैं अश्विन जी से फिर जोड़ना चाहूँगा आपको और जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं समय समय पर आते हैं और वो हमें मोटिवेशन देते हैं तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए होंगे और उन सभी से आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा या मोटिवेशन या उनकी कुछ अच्छी बातें भी आपको सीखने को मिला होगा देखा भी होगा आपने तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में जो प्रेरणादायी लोग रहे हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है चाहे बुक्स में आपने किसी पढ़कर मोटिवेशन मिला हो या फिर जिनसे आपका अकास्मत मिलना हुआ और उनसे आपको मोटिवेशन मिला हो। ऐसे लोगों के बारे में उनके बारे में बताइए हाँ मुझे याद आता है कि जब मैंने बी ग्रेजुएशन पूरा किया बड़ोड़ा के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री में मुझे जॉब मिली थी तो वह मेरा एक साथी दोस्त था विजय भाई शाह हूँ उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, जब भी मैं निराश होता था तो विजय भाई मुझे बोलता था कि अश्विन भाई डरो मत हिम्मत रखो तो आप आगे बढ़ सकते हो आप कभी ऐसा मत सोचो कि मैं मैं गांव रेखा हूँ और मुझे कौन आगे बढ़ाएगा हुँ, हुँ, हुँ, आप हिम्मत रखेंगे तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे तो वो जो विजय भाई शाह है हुँ, उन्होंने मेरी लाइफ में पाँच साल तक इतनी हेल्प की थी धन मन धन से उसकी वजह से मैं बिजनेस में सफल हुआ और बिना साइकिल का कार वाला बन गया तो वो विजय भाई शाह को मैं प्रणाम करता हूँ क्या बात है क्या बात है और उनके बारे में बताइए विजय भाई शाह के बारे में उनके परिवार में कौन कौन है वो कहाँ रहते हैं विजय भाई शाह तो ऐसे बड़ोड़ा के हैं वो बड़ोड़ा में ही रहते थे लेकिन अभी वो अमेरिका सेट हुए उसके फादर मदर थे उसकी बीवी थी और उसकी बच्ची थी तो उनके साथ हमारा बहुत होमली रिलेशन हो गया था अच्छा क्योंकि अच्छा। हम जॉब में साथ थे मैंने दो साल ही जॉब की थी फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि वो विजय भाई ने बताया कि अश्विन भाई जॉब मरने तक करनी पड़ेगी लेकिन जो आप करेंगे और सफल हो गए तो आपकी सात पीढ़ी तक चलेगा तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मैं बिजनेस में गया और बिजनेस में गया सही हुआ कि मैं कभी सोच नहीं सकता कि लंदन जा सकता हूँ वो लंदन गया मेरी सारी फैमिली चली गई तो वो विजय भाई शाह का जो मार्गदर्शन था प्रोत्साहन था उसकी वजह से मैं पहुँचा हूँ अच्छा फ्रीडम फाइटर या फिर जो प्र अपने जो विचारक है जो राइटर्स हैं उसमें से अगर किसी की बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो उनके बारे में बताएँ मुझे आ, जो सबसे अच्छी बात लगी है प्रजापिता ब्रह्मा के जो ब्रह्मा बाबा है उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी अच्छा, तो अच्छा। मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आ गया क्यों? कि वो भी एक गांवड़े का छोरा था और वो दादा लेखरा से प्रजापिता ब्रह्मा बन गया तो उसकी बुक पढ़ के मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी कम से कम मैंने पाँच बार पढ़ी है अच्छा अरे बाप रहे चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आध्यात्मिक मार्ग में जो अनुभूतियाँ हैं जैसे ध्यान वगैरह आप बहुत समय से आप कर रहे हैं तो इसमें जो अनुभूति खास अनुभव जो आपको हुए हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा अनुभव हमारे श्रोताओं को सुनाई हाँ मैं ज़रूर सुनाऊंगा कि मुझे याद है 2000 हज़ार साल में मेरी छोटी बहन लंदन थी वो लंदन से इंडिया आई थी हुँ, हुँ। फिर हम उसको छोड़ने के लिए बॉम्बे गए थे तो उसी समय मेरी बहन मेरा मेरे लिए एक स्पॉन्सर लेटर लेके आई थी तो वो बोलती थी कि तेरा भगवान सच्चा है तो तुझे वीज़ा मिलेगा अब ज जिसके घर में हम रहे थे बॉम्बे में वो बहुत मल्टी मिलियनर था तो उसने बताया अश्विन भाई आप मत सोचो लंदन जाने की क्योंकि आपके पास नहीं प्रॉपर्टी है ना पैसा है ना बैलेंस है सिर्फ स्पॉन्सर लेटर है पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है लेकिन मेरी बहन ने मुझे चैलेंज किया था कि तेरा भगवान सच्चा होगा तो तुझे वीजा जरूर देंगे तो मैं अमृतवेले उठके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान तू ही मेरा वीज़ा ऑफिसर है ही मेरा मार्गदर्शक है और वो नाम लेके मैं वीजा ऑफिस में गया वंडर लगेगा जब मैंने वीज़ा फी भरने के लिए गया तो वहाँ वो ऑफिसर ने बोला कि आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है कि आपका पैसा जाएगा मैंने बोला भल चला जाए लेकिन मुझे यहाँ इंटरव्यू देना है सचमुच भगवान ने मुझे मदद की उसने कुछ पूछा नहीं और मुझे वीजा दे दिया ओह oh, क्या बात है। और उसी समय एक और बात थी कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी वीजा के लिए hmm. तो मेरी मम्मी पहले गई थी तो ओवरस्टे किया था hmm. तो ओवरस्टे किया था तो उनको वीजा तो मिल नहीं सकता लेकिन मैंने भगवान को कि भगवान आप ही मेरे वीजा ऑफिसर हो hmm. और मुझे वीजा आपको देना ही है तो वंडर मम्मी को भी मिल गया और मुझे भी वीजा मिल गया चलिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उन पर विश्वास करते हैं तो आपके मुश्किल वाले काम भी आसान हो जाते हैं और बहुत सहज ही आपको सफलता मिलती है तो जाते जाते मैं कहूँगा कि आपके जो परिवार में आपका लड़का लड़की वगैरह है उन सभी के लिए अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें रेडियो के इस प्रोग्राम के माध्यम से तो कौन सा गाना आप उनको सुनाना चाहेंगे ये क्यों गाना सुनाता हूँ कि बस तू प्यार सागर है वही गाते रहो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा <laughs> अच्छा रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और देश विदेश से लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे अगर आप बताएं कुछ क्या बताना चाहेंगे मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बचपन से बच्चों को अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो ये दुनिया एक दिन बहुत दुखमयी बन जाएगी अपने बच्चों को बचपन से ही जो आप अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे आध्यात्मिक बनाएंगे तो ज़रूर वो अच्छे बनेंगे आज जो माहौल हो गया है कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल रहे उसका वजह वही है कि बचपन में जो उसको संस्कार डालना चाहिए वो हमने डाला नहीं है, है। तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक सुनने वाले भाई बहनों को कि अपने बच्चों को बचपन से ही आप आध्यात्मिक ज्ञान दो उसका भक्ति का संस्कार दो तो ही आपका जीवन सुखमय बनेगा हम्म चलिए अश्विन जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया सभी माता पिता पालक अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अश्विन जी की ये बातें जरूर ध्यान रखिए और बच्चों को संस्कार देते वक्त जो है पूरा ख्याल रखिए उनका प्यार से उनको संस्कार दीजिए और बच्चे ही भविष्य में आपके जो है सुखकर्ता दुखकर्ता बनेंगे और उनके द्वारा आप अपना नाम अपना प्यार जो है दुनिया में फैला सकते हैं तो बच्चे हमारे लिए जो है बहुत बड़े मोटिवेशन फैक्टर हैं उनके द्वारा हम जीना सीखते हैं और उनको जीना सीखा भी देते हैं तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रवर्सी है हम कभी कभी सोचते हैं बच्चे क्या करना है उनको पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे लेकिन उसके साथ में आपका प्यार और संस्कार भी काम करता है तो वो आपका नाम रोशन कर पाते तो चलिए आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की उसमें से कहीं कही ना कहीं आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा और अश्विन जी का जो एक्सपीरियंस है वो कमाल कर रहा और ऐसे ही आप सभी के साथ भी हो आपको भी अश्विन भाई जैसा ही मोटिवेशन मिले उनकी तरह आप भी प्रार्थना करें ईश्वर पे पूरा विश्वास रखो और आप अपने जीवन में सफल बने सुखी रहे ऐसी शुभकामना के साथ अश्विन जी को आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए सलामी ज़िंदगी में आकर अपना जो जीवन का सफ़र है हमारे साथ शेयर किया इसलिए उनका बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत <laughs> <laughs> तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले संडे सलामी जिंदगी में इसी तरह तब तक आप बने रहिए के साथ। सलाम नमस्ते। खमा गनी सुनते रहो मुस्कर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 आए कौन दिशा से हम